शुक्ल ये दुर्वेदक काणुव साकिया ईशावासी उपनिषद इसमें हम लोग पंचदश मंत्र का अवतरणी का विचार कर रहे थे वेद में जैसा कर्मकांड और ज्ञानकांड ये दोनों का बात कहा गया है दोनों अंश है जिनको कर्म अर्थात फल की आवश्यकता है वो कर्म करेंगे उपासना और जिनको मोक्ष चाहिए वो वेद का ज्ञान और प्रकरण में प्रभुत्व होंगे इसी प्रकार इस उपनिषद में ये दोनों बात कहा गया दिए और जो लोग फल चाहने के लिए कोई लोकांतर प्राप्ति का इच्छा है उपासना अगर किए हैं अंतिम समय में भी उनको उपास्य से वो प्राप्त करने के लिए उपास्य को उनसे मार्ग का याचन करना पड़ता है प्रार्थना करना होता है ये अभी जो पंचदश मंत्र अभी आरंभ होगा उसी में उपासक अपना उपास्य को मार्ग प्रार्थना कर रहा है अवतरणी का हम लोग देख लेते थे मंत्र मंत्र पहले है हिरणमये न पात्रेण सत्य श्यात मुखम तत्व कुशन न पात्रण सत्य धर्म दृष्ट पुराना पुस्तक में एक अधिक है उसको काट देने का है नए पुस्तक में तो ठीक होगा वो यह अधिक है अच्छा इतना प्रमाद हो गया <laughs> हिरणमये न हिरण न के आगे ये और एक भी, भी है अच्छा तो महान है भाई हम लोग अति महान है पात्रेण सत्य मुखम अतम हे पूम अपावृणु सत्यधर्माय दृष्ट हिणमय हिरण अर्थात सुवर्ण तन्मय अर्थात प्रचुर यहाँ हिरण शब्द का अर्थ सुवर्ण जैसे चमकीला होता है अर्थात द्योतिमान होता है इसी प्रकार की द्योतिमान है ज्योतिर्मय हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय ऐसा कौन है कहते हैं पात्र पात्र कौन सा पात्र है कहते हैं आदित्य का जो मंडल है उसको यहां पात्र शब्द से कहा जाता है और वो प्रकाशमान है ज्योतिर्मय है ऐसे तो वो ज्योतिर्मय मंडल जो आदित्य मंडल है उसके द्वारा सत्यस्य मुखम अपिहितम सत्य अर्थात उपास्य देवता यह आदित्य उपलक्षित आदित्य में उपलब्ध होने वाला मंडल पुरुष हिरण्य जिसका वो उपासना सारा जीवन किया है अभी उस आदित्य पुरुष का प्राप्ति का जो द्वार है उसको मुखम शब्द से कहा गया सत्य से मुखम मुखम अर्थात द्वारमय पुरुष का, का मतलब हिरण्य का प्राप्ति का द्वार अपि अपिहितम आच्छादितम किसके द्वारा कहा अच्छा किस गया हिरणमय पात्र के द्वारा अर्थात आदित्य मंडल ये जो ज्योतिर्मंडल ये अवरोध करके रखा है उस साधक का उस उपासक का वो प्राप्त होने में पुरुष प्राप्त होने में अभी प्रार्थना करता है हे पुषण पूषण अर्थात आदित्य देवता को प्रार्थना करता है तत्म अपा वृणु तत अर्थात वो पात्र जो कि आच्छादन करके रखा है मार्ग को उसको अपावृणु अपावृणु अर्थात तो हटा दीजिए क्यों कहते हैं कि मैं वो प्राप्त करना चाहता हूं ये मार्ग अवरोध करके रखा है वो पात्र तो इसलिए मेरे लिए सत्य धर्माय अहम सत्य धर्म मेरे लिए मैं क्या करूं अर्थात दृष्ट है दृष्ट है प्राप्त है मेरे को वो प्राप्त हो इसलिए आप मार्ग का अवरोध हटा दीजिए सत्य धर्म अर्थात उपासक कहता है कि मैं सत्य धर्म क्योंकि सत्य धर्मो यश्य सत्य धर्म धर्माद अनिच केवला अनिच प्रत्यय हो जाता है समासंत तो मैं सत्य धर्म यहां तो किन्तु सत्य धर्म में अनिच्च नहीं किया गया नहीं तो अगर यहाँ अनिश्चित कर दिया जाएगा प्रतिपदिक हो जाएगा सत्य धर्मन चतुर्थी क्या हो जाएगा, जाएगा। सत्य धर्म हो जाएगा किन्तु यहाँ सत्य धर्म आत समान तो नहीं किया गया अनित्य होते हैं समासन तो। वो अर्थात आपको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग अवरोध हुआ है उसको आप हटा दीजिए ताकि मैं आपको प्राप्त कर सकू ऐसा वो कहते हैं सत्य अर्थात तो उपास्य देवता वही मेरा धर्म है अर्थात जिसका जो उपासना करता है उसका बुद्धि में वही रहता है इसलिए वो उसका धर्म बन जाता है जो हिरण्यगर्भ है सत्य सत्यात्मा पुरुष है वो मेरा धर्म है इसी प्रकार की वो कहते हैं उपासक अच्छा ये मंत्र का अर्थ हो गया अभी भाष्य देखेंगे हम लोग जहां से पहुंचे थे अर्थात सत्यात्मा आत्मन प्राप्तिद्वार याचते ऐसा आधा में अर्थात वो वाक्य का आधा है आगे है पात्रण ये प्रतीक अच्छा ये प्रतीक हिरणमयन पात्रण मंत्र का प्रतीक इसका व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं हिरणमय इव हिरणमय हिरणमय इव अर्थात हिरणमय अर्थात जो भौतिक सुवर्ण होता है उसको दृष्टांत देते हैं वैसे मतलब जैसे भौतिक सुवर्ण चकचके वाला होता है इसी प्रकार की हिरणमयम अर्थात जो आदित्य मंडल है ज्योतिर्मयम इति प्रकाशमय है तेन पात्रेण तेन अर्थात जो ज्योतिर्मंडल के द्वारा वही पात्र है पात्रेण इव जैसे पात्र के द्वारा कुछ पदार्थ का हम ढक देते हैं इसी प्रकार की यहां तेजो मंडल जो आदित्य का है उसी के द्वारा वो तेजो मंडल अपिधान भूत अपिधान भूत अर्थात तो अपिधियते अनेन इति अपिधान जिसके द्वारा ढका जाता है वही अपिधान हो गया मंडल उसके द्वारा सत्यस्य सत्य सत्यस्य कौन सत्य है कहते हैं आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मणु आदित्य मंडल में जो ब्रह्म हिरण्य गर्भ अपिम अपिहितम का अर्थ कहते हैं अच्छादितम आदित्य मंडल में जो ब्रह्मा हिरण्य गर्भ वो अच्छादित्य है अच्छादित्य न वो अच्छादित्य नहीं है अच्छादित्य हो गया मुखम मुखम अर्थात द्वारम उसको प्राप्त करने के लिए द्वार ही अच्छादन हो गया तो द्वार अच्छादन हो गया तो अर्थात वो प्राप्त नहीं हो सकता अर्थात वो व्यक्ति भी हमारे लिए अच्छादन हो गया मुखम द्वारम द्वारम मतलब द्वारम के ऊपर टिप्पणी दिया प्राप्ति मार्गम उस प्राप्ति मार्गम को हटा दीजिए मतलब प्राप्ति मार्ग के लिए हैं, जो अच्छा धन है तत, आगे तत का अर्थ वो जो अच्छा आच्छादन उसको हे पूषण आप पूषण पूषण अर्थात आदित्य सभी को पोषण करते हैं इसलिए उनको पोषण कहा जाता है अपावृणु अपृणु का अर्थ कहते हैं अपसारय किसके लिए तत्का अर्थ पात्र मुखम का अर्थ द्वारम वो पात्र अभी वो द्वार को आच्छादन करके रखा है पात्र होता है ज्योतिर्मंडल प्राप्त करने के लिए हिरण्य गर्भ को आच्छादन करके रखा है अपावृणु अपसारय अपसारय किसके लिए कहते हैं सत्य धर्म सत्य धर्माय विग्रह देते हैं तव तो सत्य अर्थात आप जो उपास्य देवता है आप सत्य स्वरूप है उन आपका उपासना त सत्यम धर्मो यश मम सो अहम सत्य धर्म यहां अनिश्च कर कहते हैं आप सत्य है और आप मेरा उपास्य है तो होने से आप मेरा धर्म हो गए जैसे कहते हैं कि कोई कहते हैं ये शाक्त है ये वैष्णव है ये शैव है कहते हैं वही शिव जी तो अर्थात हमारा धर्म हो गए, तो हम शैव बन गए विष्णु भगवान हमारा धर्म हो गए तो हम वैष्णव बन गए तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं आप सत्य आपका मैं उपासक हूं आप मेरा धर्म हो गए तो सत्यम धर्मो यश मम शो अहम सत्य धर्मा यहाँ अनिच्च के हैं ये कोई छंदस प्रयोग नहीं है भाष्यकार लिख रहे हैं तस्मे मह्यम उस मेरे लिए मैं सत्य धर्मा हूँ मेरे लिए आप मार्ग दे दीजिए आवरण को हटा दीजिए ये सत्य धर्म का एक प्रकार व्याख्यान हुआ अर्थात आप सत्य है और आप मेरा धर्म है इसलिए मैं सत्य धर्मा हूँ इस प्रकार की एक व्याख्यान हुआ अथवा यथाभूत धर्म से अनुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मन उपलब्धये ये दूसरा व्याख्यान है अथवा यथाभूत तो, यथा धर्म से तब सत्यात्मन सब समाधिकरण है यथाभूत धर्म वही आप है और आप सत्यात्मा है आपका उपलब्धि के लिए अर्थात आप धर्म है और आप सत्य है ये दोनों आप ही है इसलिए सत्य धर्म आप है तो इस प्रकार की यहाँ विग्रह हो जाएगा इसको पांच नंबर टिप्पणी देखिए अच्छा पहले चार नंबर देख लीजिए थोड़ा और स्पष्ट हो जाना है चार नंबर टिप्पणी पूर्व व्याख्यान के अनुसार था उपासनाख्य धर्म से तो धर्म अभी किसको कहा पंक्ति पढ़ दिया हमने उपासनाख्य धर्म से उपासना आख्या यम का नाम मतलब किसको अभी धर्म कह देते हैं उपासना को उपासना हो गया धर्म ये पूर्व व्याख्यान के अनुसार अथवा तदुत्थ अपूर्व विशेष रूप से व तदुत्थ तो अर्थात तो उससे जो उठता है वो क्या क्या उपासना किया उपासना से क्या होगा अपूर्व विशेष होगा अपूर्व उस अपूर्व को धर्म कहा जाएगा या तो उपासना को धर्म कहिए नहीं तो अपूर्व को धर्म कहिए ये धर्म का ये दोनों प्रकार की व्याख्यान हुआ अभी उपासना उपास्य देवता अधीनत्वात ये उपासना उपास्य देवता के अधीन है करेगा तो ये किंतु तो उपास्य अगर नहीं है उपासना कैसे होगा तो इसलिए कहते हैं उपास्य देवता के अधीन है और जो ये अदृष्ट बनेगा वो तो उपास्य देवता के अधीन है जिसका उपासना करेगा वो उसका अर्थात पुण्य कराएगा अदृष्ट होगा तो इसलिए कहते हैं कि उपासना और जो उसका अदृष्ट ये दोनों उपास्य का अधीन हुआ और ये दोनों जो उपासना और अदृष्ट ये दोनों ब्रह्मणी धर्मत्वम ये दोनों हो गए धर्म उपासना और अदृष्ट ये दोनों हो गया धर्म और ये दोनों जो धर्म हुआ यही दोनों ब्रह्म है तो अभी ये दोनों ब्रह्म कैसा है कहेंगे ये भी ब्रह्म है ये भी ब्रह्म है नहीं है तात्विक रूप से सब कुछ ब्रह्म है इसी प्रकार यहाँ टिप्पणीकार कह रहे हैं ये जो धर्म हुआ ये ही ब्रह्म है अभी धर्म शब्द से दो को ले सकते हैं या तो उपासना को नहीं तो अदृष्ट को अदृष्ट अथवा उपासना ये दोनों धर्म है और ये वास्तविक तत्व तो यही ब्रह्म है अभी जो धर्म हुआ वही ब्रह्म हुआ अभी ब्रह्म में क्या आएगा धर्मत्व आएगा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मणी धर्मत्वम आरोप्य अर्थात जो उपासना हुआ अथवा अदृष्ट हुआ ये दोनों धर्म हुआ और ये दोनों ब्रह्म है और ये जो ब्रह्म है वही सत्य है जो ब्रह्म है वो सत्य है अर्थात अभी धर्म शब्द से दो चीज को कहा गया वो दोनों ब्रह्म है और वो दोनों सत्य है तो ये दोनों हो गए सत्य कौन उपासना और अदृष्ट और यही दोनों को धर्म भी कहा गया वास्तविक यहां धर्म हो गया विशेष्य और ये जो उपासना और अदृष्ट ये दोनों हो गए विशेषण इस प्रकार की धर्म हो गया ना यहां धर्म विशेषण आगे धर्म ह हाँ। धर्म को विशेषण रूप से लिया गया और सत्य को विशेष रूप से लिया गया सत्य अर्थात उपासना और अदृष्ट ये दोनों को तो धर्म कहा था यही ब्रह्म है और यही सत्य हो गया अभी विशेष्य ये दोनों को बना करके अर्थात सत्य कह करके उसी को ब्रह्म कह करके ये दोनों विशेष्य और धर्म हो गया विशेषण इस प्रकार के करके अच्छा विग्रह देते हैं सत्याख्य ब्रह्म एवं धर्म यश्य सत्याख्य ब्रह्म धर्म यश्य धर्म शब्द से हाँ। सत्याख्य ब्रह्म यही धर्म है जिसमें रहेगा और धर्म शब्द से दोनों को लेंगे जब बहुग्री करते हैं तो दोनों समानाधिकरण हो जाता है तो होने से अर्थात तो वही ब्रह्म है वही धर्म है वही उपासना है और वो अदृष्ट भी वही है इस प्रकार की और वो मैं हूं तो यहाँ ब्रह्म को विशेष्य बना करके धर्म को विशेषण बनाया गया पंचम में द्वितीय विकल्प में कहते हैं कि धर्म विशेषण व सब, सत्य शब्द धर्म का विशेषण हो गया सत्य शब्द यहाँ सत्य शब्द का अर्थ लेंगे जो शास्त्र में कहा गया कर्म ये हम लोग प्रतिदिन प्रथम शांति मंत्र में पढ़ते है ना सत्यम बदिश्यामी ऋतम बदिश्यामी सत्य शब्द का अर्थ होता है शास्त्र में जो विधान किया गया जो सब कर्म जिसके लिए और उसी को जब हम अनुष्ठान करेंगे वो हो जाएगा रितम शास्त्र में कहा गया वो सत्य हो गया अनुष्ठान कर देंगे तो रितम हो गया तो द्वितीय विकल्प में सत्य शब्द का अर्थ कहते हैं जो शास्त्र में जो सब कर्म कहा गया कर्म उपासना इत्यादि जिसके द्वारा जिसके लिए जो कहा गया उसको सत्य शब्द से लेंगे प्रथम विकल्प में था सत्य शब्द से ब्रह्म को लेंगे वो धर्म है जो कि यहाँ उसका उपासना अथवा तजन्य अदृष्ट द्वितीय में सत्य शब्द से लेंगे जो शास्त्र में विधान किया गया इसके लिए ये कर्म करना है वही हो गया सत्य वो धर्म का विशेषण हो गया अर्थात तो शास्त्र विहित तो कर्म उपासना इत्यादि यही सत्य शब्द से गया और वो धर्म का विशेषण हुआ अर्थात अभी धर्म को विशेष्य बनाया जा ऐसा जो सत्य धर्म जिस मेरा अच्छा दोनों पक्ष में मैं ही सत्य धर्मा हूं किंतु प्रथम पक्ष में धर्म शब्द से लिया गया उपासना और अदृष्ट को द्वितीय पक्ष में सत्य शब्द का अर्थ कहा गया जो शास्त्र विहित कर्म उपासना इत्यादि ये दोनों में इतना अंतर आया तो शास्त्र विहित किंतु प्रथम पक्ष में शास्त्र विहित तो है निषिद्ध नहीं है किंतु अपना रुचि से वो उस उपासना को किया था हिरण्यगर्भ उपासना प्रथम पक्ष में हिरण्यगर्भ का उपासना किया है और उससे उसको अदृष्ट हुआ है ये शास्त्र के द्वारा निषिद्ध नहीं है किंतु द्वितीय पक्ष में कहा जाता है अगर आप ब्रह्मचारी है अथवा वानप्रस्थी है गृहस्थ है अथवा आप इस वर्ण में है सभी के लिए अलग अलग कर्मों का विधान हुआ है द्वितीय पक्ष में उसको लिया जाएगा सत्य शब्द से प्रथम पक्ष में अलग है तो प्रथम पक्ष में तो अर्थात आप चुने हैं कि हिरण्यगर्भ का उपासना करना है द्वितीय पक्ष में जो शास्त्र आपके लिए विधान कर दिया आपका वर्ण आश्रम के अनुसार जो विधान कर दिया सत्य का ये दोनों अलग अलग अर्थ हो जाएगा अर्थात यहां तात्पर्य है कि अगर आप अपना वर्ण आश्रम कर्मों को ठीक ठीक करेंगे आप अपने चुने थे हिरण्यगर्भ का उपासना करने के लिए और आपको हिरण्यगर्भ प्राप्त होगा अगर आपके लिए जो विहित तो है शास्त्र में यथा विहित तो उसको भी करेंगे तो वो ही भी प्राप्त हो जाएगा इसलिए आता है ना सुवर्णाश्रम धर्म है न ये सब आता है और गीता में भी आता है कि अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करना अर्थात यही और भगवान भास्कर इसको भी कहते हैं ना वेदो नित्यम अधीयता तदुदितम कर्म स्वुष्ठीयता विधीयता उपचित ही उसी के द्वारा ही ये उपासना हो जाएगा अलग ये और जो हिरण्यगर्भ का उपासना ये किया है वो आवश्यक नहीं है अपना वर्णाश्रम उसी से ये संभव तो ये द्वितीय विकल्प दे करके भगवान भाष्यकार वो कह देते हैं अभी भाष्य में देखिए अथवा यथाभूत्य धर्म जैसे धर्म वो कहा गया तव सत्यात्मन आप ही वही सत्यात्म रूप है किन्तु यहां सत्यात्म रूप क्या है यथाभूत धर्म जो शास्त्र में से कहा गया है उसका दृष्ट है दृष्ट है अर्थात तो उपलब्ध है अनुष्ठात्र मैं उसका अनुष्ठान करता हूं उस सत्यात्मा आपका दर्शन में करना चाहता हूं मेरे दर्शन के लिए आप मार्ग दे दीजिए अच्छा मार्ग दे दीजिए कहते हैं अर्थात ये मार्ग कहा गया कि अभी अपिहित तो है अर्थात बंद है उसके लिए आगे मंत्र में फिर प्रार्थना करते हैं अर्थात कैसे बंद है उसका कैसे मार्ग दे देना है इसको आगे स्पष्ट करते हैं और पूषनेकर्षे यमसूय प्राजापत्यूह समूह तेजो यत्ते यतेम कल्याणतम तत्ते पश्या योसा वसौ पुरुष सोहमस्मी प्रार्थना करते हैं हे ये संबोधन करते हैं पूर्षे एक इति एककर्षे तो उनका संबोधन हो गया एक एकर्ष एकर्ष में, एकर्षे में क्या सूत्र लगा एकर्ष कैसे हो गया आज गुण कहा एक प्रातिपदिक है एक ऋषि च अर्थात ऋषि गतु धा है ऋषि गतो वही हम रसोस मिला बोला आप पीति कृति तुप तो पहुंच गए <laughs> <laughs> सर्वलिंग छोड़ करके कृदंत तक तो पहुँच जाते हैं हम रस्व पहले बोला था ना रस हाँ, उतना उत्तर होना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं जो अधिक व्यवहार होता है ना वो सूत्र तुरंत आ जाता है अधिक व्यवहार होता है इसलिए रस्व सुनने से वो पहले आ जाएगा कहते जिसका अभ्यास अधिक होता है संस्कार दृढ़ होता है और संस्कार दृढ़ होने से उपस्थित तो शीघ्र होता है वेदात्म का संस्कार जिसको दृढ़ होगा व्यवहार में उसको उपस्थित भी जल्दी होगा वेदांत का संस्कार अर्थात तो जगत मिथ्या इसमें क्या तो द्वेश करना है क्या किसमें फंसना है कर देना है थोड़ा कर दीजिए कहीं कुछ ऐसा हो गया जाने दो भाई सो गंगा जी में जा रहे हैं तो इस प्रकार जिसका संस्कार अधिक होगा वो तुरंत उपस्थित होगा यही आप लोग प्रमाण दे दिए पीतिकीति तु ये प्रमाण है वेदांत का संस्कार अधिक होगा तो हर जगह में वो उठेगा जहां भी व्यवहार में जाएगा वो कहीं आपको जोर लगाने जा रहे होंगे ऐसा तो करके रहूंगा वेदांत तो संस्कार कहेगा सो मिथ्या है जाने दो दोश ऋषि च ये जो सूर्य होते हैं वो चलते हैं और अकेला चलते हैं लेकिन एकाकी विचरित विद्वान कुमार या युवक अंकण बहुनाम बहुनाम बहूना बहूना कलहो भवो भवेदपी बहुनाम कलहो भवेत नहीं बहुनाम बहूनाल नो भागवत का श्लोक है ना इनके बारे में जो 24 गुरु जिनके होते दत्तात्रेय बहूना कलह शायद एक अक्षर अधिक है वहाँ बहूना कलह द्वोवाता भवेदपी बहुत हो गए तो विवाद तो अर्थात तो वो हाट लग जाएगा और दो वार्ता भवे तो दो भी हो गए तो बातचीत होगा इसलिए वहां दत्तात्रेय करते हैं एका की विचरित विद्वान कुमारिया युवक जैसे कुमारी अपना हाथ का दो कंक था आवाज भरा करके तोड़ दिया इसलिए विद्वान एका की विचरित जितना अकेला चले ये मंत्र हमको वही सिखा रहा है अकेला चले दूसरों का आवश्यकता है जितना कम अनुभव होगा ये हिरण्य गर्भ बेचारा क्यों बंधन में आ गया बंधन में आ गया अर्थात ये संसार करने में क्यों लग गया कहीं एकाक एकाकी न रे में उसको अकेला अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए अभी फिर जीव बन गया और पत्नी खोजा फिर पुत्र हो गया वित्त तो आ गया कर्म करने लग गया ये सब एकर से ये बहुत आवश्यक है हम लोग के लिए यम अर्थात सभी का नियमन करने वाला सूर्य ये सुय प्राणी प्रसव है तो सभी का अर्थात ये प्रवृत्ति करवाता है सूर्य प्राजापत्य प्रजापतिर अपत्यम इति प्रजा प्राजापत्य ब्यूह रश्मिन रश्मिन व्यूह व्यूह अर्थात अपसारय हटा दीजिए तो हटा देंगे क्या करेंगे कहते फैला हुआ है उसको इकट्ठा कर लेंगे यही हो गया हटा देना तो कहते हैं समूह तेज जो तो सूर्य को कहते हैं उपासक कि आप अपना रश्मि को हटा दीजिए तो फिर कहते हैं कैसे हटाना है उपाय भी कहते हैं आप सबको इकट्ठा कर लीजिए तो वही हो गया जो फैला हुआ रश्मि वो सब इकट्ठा हो जाएगा यद ते कल्याणतम रूपम तत्ते पश्यामी आपका जो कल्याणतम रूप है अभी आपका जो रूपों में देख रहा हूं ये कल्याणत्म रूप नहीं है तत्ते पश्यामि ओ मैं देखूंगा आपका जो वास्तव रूप है अर्थात देखूंगा अर्थात तो उसके साथ मैं एक हो जाऊं अभी अंतिम समय है बुद्धिवृत्ति जैसा होगा तो उसी प्रकार की वो रूप को प्राप्त करेगा यो असौ यो असौ अर्थात तो जो उस आदित्य में पुरुष है दोबारा कहते हैं असौ यो असौ असौ दो बारह थे आदित्य मंडल में जो पुरुष है यो असौ पुरुष है फिर दोबारा असौ कहने का तात्पर्य है कि आदित्य मंडल का जो पुरुष है वो व्यापक है अर्थात वो हिरण्यगर्भ जो व्यापक है सो अहम अस्मि मैं वही हूँ क्योंकि सारा जीवन आपका उपासना किया हूँ तो निश्चय है मेरे को मैं वो हूँ इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं अच्छा भाष्य में पूषण है पूषण संबोधन करते हैं जगत पोषणात पूषा रविश रवि जगत का पोषण करते हैं पोषण अर्थात सभी को शक्ति प्रदान करते हैं प्रभु होने के लिए रवि मतलब ही मतलब रवि कहा जाता है वही सूर्य तथा एक एवं ऋषि गच्छति इति एकर्षि एक है ऋषति इति एक एव ऋषति धातु है ऋषति गिषति इति एक संबोधन हो गया है एक तथा सर्वस्व संयम सूर्य आदित्य आदित्य मंडल में होने वाला पुरुष हिरण्य गर्भ सभी का संयमन करते हैं इसलिए वो यम्छा सर्वस्व संयमनात टिप्पणी दिए हैं वहाँ सर्वस्व के ऊपर अहोरात्रादि काल विभागे नियत से लोका नाम सर्वव्यवहार से सूर्य गति अधिन अभी तो काल के मतलब परिवर्तन से ये अब रहा नहीं अभी और सभी का प्रवृत्ति सूर्य गति का अधिन अभी फिर, फिर भी थोड़ा थोड़ा है लगता है और कुछ दिन के बाद और सूर्य गति का अधिन बिल्कुल नहीं रहेगा लोगों की प्रवृत्ति ये कहते न कोई मतलब 40 साल पहले जब एकदम गांव के लोग कभी सुनते थे ना वहां रात को भी लोग काम करते थे तो पहले लोग आश्चर्य होते थे रात को भी काम होता है कहते हैं हाँ हाँ वो दिन रात चलने वाला वो बंद नहीं हो पाएगा इसलिए रात को भी काम करते हैं अभी तो कहते हैं कि रात को क्या अर्थात रात में ही काम करते हैं ऐसा हो गया स्थिति तो इसलिए धीरे धीरे जो सूर्य गति का अधीन ये धीरे धीरे थोड़ा बदल जाएगा सर्वस्व संयमनाथ यम सभी का ये संयम करते हैं हे है यम संबोधन करते हैं। आगे कहते हैं कि ब्यूह रश्मि तो इसका अर्थ कहते हैं तथा रश्मिनाम रश्मिनाम प्राणा नाम, नाम, नाम रसान चीकरणा तो सूर्य रश्मि का अर्थ प्राण और रस ये दोनों का आप स्वीकार कर लेते हैं इसलिए आपको सूर्य कहा जाता है प्रजापत्य अपत्य प्राजापत्य है प्राजापत्य संबोधन करते हैं ब्यो आगे कहा कि ब्यो रश्मि ब्योह का अर्थ है विगमय रश्मिश्वान अपना रश्मि को आप हटा लीजिए हटा करके अर्थात समूह एकी कुरु उसको इकट्ठा कर लीजिए उपसंग्र उपसंघार कर लीजिए ते तेजस आपका जो तेज है तापक ज्योति आपका जो ज्योति है उसका उपसंहार कर लीजिए ये तो, अच्छा हाँ ये आगे पंक्ति देख लेंगे कल्याण तमम अत्यंत शोभनम न आगे रहेगा ये तब रूपम जो आपका रूप है आपका जो कल्याणतम रूप है अत्यंत शोभनम आपका रूप तत्ते तव आत्मन प्रसादाद पश्या आपके प्रसाद से आपके अर्थात अनुग्रह से मैं उसको उसका देखूंगा यहाँ भौतिक विचार दृष्टि से ऐसा है कि सूर्य को प्रार्थना करता है अपना रश्मि हटा लीजिए सूर्य उपलक्षित है हिरण्य गर्भ हिरण्य रश्मि हटा लेंगे हिरण्य समष्टि बुद्धि है तो समष्टि बुद्धि को प्राप्त प्रार्थना करते हैं आप रश्मि हटा लीजिए अर्थात हमारे जो बुद्धि वृत्ति जो विकसिप्त होकर के चलती रहती है ये सब अभी इसको सब हटा लीजिए हम आपको ही देखें आपको देखें अर्थात हमारा बुद्धि वृति अभी हिरण्य गर्भाकार ही हो किंतु अगर सब अगर उनका रश्मि अगर फैला हुआ रहेगा, कहां रहेगा? हमारा बुद्धि कहाँ हिरण्य गर्भाकार रहेगा ये तो हमारा बुद्धि चलते रहेगा थोड़ा सा महीने में हम देख सकते हैं कोई दो पांच सौ हमारा ये बुद्धिवृत्ति हो जाती है तो अभी कहते हैं अंतिम समय में अर्थात हमारा बुद्धिवृत्ति स्थिर रहे उपास्य देवतात्मा हमारा वृत्ति रहे तब हम आपका ही चिंतन करते हैं तो आपके साथ एक हो जाएंगे ये तक हाँ तात्पर्य है अगर हम हमेशा अगर शिव जी को प्रार्थना करते रहेंगे कहते हैं ना मोक्ष निश्च, निश्चला मतलब मति निश्चल हो जाए आप में इस प्रकार के हम लोग प्रतिदिन शाम को गाते हैं मोक्ष तो, मोक्षार्थम निश्चल मोक्षार्थम कुरुचित्तवृत्ति मचला अन्यर्थ किम कर्म भी अन्य कर्म से और क्या है अर्थात हमारा ये चित्तवृत्ति को निश्चल कर दीजिए वो यही बात है ये सब अर्थात हमारा चित्तवृत्ति अंत काल में क्यों निश्चल होगा हम रोज रोज प्रार्थना करेंगे हमारा चित्तवृत्ति निश्चल हो जाए तो ये अन्य कर्मों क्या आगे भाष्य में कहते हैं अहम न तु त्वाम भृत्य याचे तो हम आपको अर्थात भृत्य जैसा मांग नहीं रहा हूँ तो क्यों कहते हैं कि मैं सारा जीवन आपको ही अर्थात उपासना किया हूँ इसलिए वो उपासना का सामर्थ्य से हमको भी प्राप्त होना है तो उपासना का सामर्थ्य से अगर आपको प्राप्त होना है फिर आप प्रार्थना क्यूँ कहते हैं तो प्रार्थना क्यों करते हैं कहते हैं कि हो सकता है कि कहीं कुछ थोड़ा सा भी अगर कमियां होगा तो वो भी दूर हो जाए यो असौ आदित्य मंडलस्थो व्याहृति अवय पुरुष पुरुषाकार यो असौ असौ पुरुषः इस प्रकार के जो मंत्र आया उसके लिए कहते हैं यो असौ आदित्य मंडलस्थ आदित्य मंडल में है आ? अवयव पुरुष व्याहृति हम लोग गायत्री मंत्र उच्चारण करने से पहले भूर भूर्भुव स्व ऐसा तीन और उच्चारण करते हैं ये गायत्री मंत्र का अंश नहीं है वहां तो हम लोग उसको जोड़ते हैं उसको व्याहृति कहा जाता है भूभुव स्व ये हिण गर्भ प्रथम उनका मुंह से ये निकला था भूर भूव स्व इसको व्याहृति कहा जाता है हिरण्य का मुख से जो भू निकला तो ये लोक सृष्टि हो गया भूव निकला तो अंतरिक्ष लोक सोह निकला उनका मुख से तो लोक सब सृष्टि हो गया इसको ब्याहृति अवयव कहा जाता है तो ब्याहृति अवयव पुरुष बहुबरी है तो ब्याहृति अवयव है जिस पुरुष का है अर्थात भू भूव सोह ये तीन अवयव है जिस पुरुष का वो विराट पुरुष है समष्टि है ऐसा जो पुरुष पुरुष क्यों कहा गया पुरुषा कारत्वा हम लोग पुरुषाकार कल्पना कर लेते हैं मनुष्य का बुद्धि में पुरुषाकार शीघ्र आ जाता है ये एक प्रकार की हो गया जो व्याहृति अवयव मतलब व्याहृति जिसका अवयव है ऐसे पुरुष पुरुष क्यों कहा गया कहते हैं पुरुषाकारत्वा अथवा पूर्णम व अनैन प्राण जगत समस्तम इति पुरुष ये पुरुषों के लिए द्वितीय व्याख्यान देते हैं पूर्णम व अनैन जगत समस्तम समस्त जगत इसी के द्वारा पूर्ण है जो हिरण्यगर्भ के द्वारा क्यों हिरण्यगर्भ का दो रूप कहा जाता है एक प्राणात्मक एक, एक ज्ञानात्मक अर्थात क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति दोनों प्रकार के हिरण्यगर्भ गर्भ क्रियाशक्ति को लेकर के हम उसको सूत्रात्मा कहते हैं सूत्र कहते हैं और ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्य कहते हैं तो हिरण्यम हिरण्यम अर्थात सुवर्णम सुवर्णम का अर्थ है कि चमकीला यहाँ हिरण्यगर्भ में हिरण्य का अर्थ होता है विशुद्ध विज्ञानम तो गर्भ गर्भ अर्थात अंत सारो यश अर्थात हिरण्यगर्भ क्या है कि हैं विशुद्ध विज्ञान ही उसका स्वरूप है अर्थात वो ज्ञान स्वरूप ही है वो हिरण्यगर्भ गर्भ उसमें क्रियाशक्ति भी है और बुद्धि शक्ति भी है प्रत्येक प्राणी में जो क्रियाशक्ति और बुद्धिशक्ति यही हिरण्य का अंश है हिरण्य गर्भ समस्ती है तो उसी का अंश प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है इसलिए कहते हैं पूर्णम व अनैन समस्त जगत पूरा जगत इसी के द्वारा पूर्ण है कैसे पूरा जगत में प्राण और बुद्धि की उपलब्धि हो रही है ये जो उपलब्धि होता है ये हिरण्य गर्भ है तो ये द्वितीय व्याख्यान हो गया पूर्णम व अनैन समस्तम जगत समस्तम जगत प्राण बुद्धियात्मना पूर्णम इसी के द्वारा ही पूर्ण है जो कि उपास्य देवता ये द्वितीय व्याख्यान हुआ कि पुरुष क्यों कहा उसका क्योंकि पूर्ण है तृतीय हो गया पूरी शयनाथ व पुरुष तो पूरी शयनाथ सभी के अंदर में यही अंतर्यामी रूप में विद्यमान है वही हिरण्यगर्भ है वही अंतर्यामी अच्छा तो इसलिए उसको पुरुष कहा गया सोहम अश्मी भवामी में वही अस्मि अस् मैं वो ओहु उसी का चिंतन करने से ठीक है मैं तस्य तर भूर शिव इति बाहु सुवरि प्रतिष्ठा ये पादार है पांच सात एक तश्या, तश्या अर्था आदित्यमंडलस्थपुरुष से भूरि शि भू इसका सिर है भूव इति बाहु वहा भगवान भाष्य का व्याख्यान देते हैं सर भू इति सिर, सिर क्यों कह दिया कहते सिर में भी एक वर्ण है और भू इसमें भी एक वर्ण है एक वर्ण नहीं एक अक्षर एक अक्षर तो होने से भू शिरो को कह दिया भूव में दो है अक्षर बाहू में दो है इसलिए भूव इति बाहु और सुवर इति प्रतिष्ठा ये पाद है प्रतिष्ठा इस प्रकार की वहाँ कुछ व्याख्यान है तो भूर्भुवस्व अर्थात व्याहृति अवयव जो भाष्य में कहा गया उसी के लिए व्याख्यान टीकाकार ने दे दी व्याहरिति क्या है कि हैं भूर भूव स्व ये तीन व्याहरिति कहा जाता है और उसका अर्थ भी कह दिए ऐसे उपासना के लिए भू इति शिविर का उपासना करे भूव इति बाहु का उपासना करे और शुभ इति पाद का उपासना करें इस प्रकार की अच्छा ये मंत्र पूरा हुआ अर्थात ये मार्ग याचना किया तो अभी उसको निश्चय हो गया कि हमको मार्ग प्राप्त हुआ हमको तो आगे अर्थात उसके साथ एक हो जाना है ये शरीर तो छूट जाएगा उसके लिए कहते हैं ये जो शरीर छूट जाएगा तो इसको छूट जाएगा तो इसका यथास्थान सब ठीक ठाक करके जाना चाहिए यही तो कहते कहीं रहते थे फिर दूसरा जगह में जाएंगे सब इतना सारे कबाड़ है कहेंगे उसी में छोड़ करके जाएंगे ये नहीं है कहीं अगर हम यहां से छोड़ करके दूसरा कमरा कहा गया नहीं यहां से छोड़ कर वहां जाए उसको भी साफ करके जाना है ये शास्त्र में कहा जाता है इसको कहा जाए प्रतिपत्ति कर्म हम कोई कर्म करते हैं उसके बाद जो उसमें से सामग्री व्यवहार हुआ उसको सब उधर ही फेंक करके जाना ऐसा नहीं है सभी को यथास्थान डालना है इसलिए हम लोग कहते हैं ना गुरु पूर्णिमा के दिन जो पूजा होता है वो सब पुष्पो इत्यादि को लेकर के गंगा में अर्पण करना है इसी प्रकार के अभी भी करते थे उनको इसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म इसी प्रकार की अभी उपासक भी अपना प्रतिपत्ति कर्म करके ये जाना चाहते हैं अर्थात तो है, ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है उनके लिए वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतज्ञ स्मर क्रतोस्मर कृतज्ञ स्मर वायुर अनिलम अमृतम वायुर अमृतम अनिलम अथ इदम शरीरम भस्मातम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर ये आधार के लिए दोबारा उसको कह देते हैं क्रतो क्रतोस्मर कृत स्मर वायु अर्थात मम प्राण प्राणवायु इस प्रकार की वो प्रार्थना करते हैं मेरा जो वायु है प्राण प्राणवायु अध्यात्म में वो अनिलम अनिलम अर्थात आधिदैविक वायु जो महावायु कहेंगे आधिदैविक वायु वो अमृतम अमृतम अर्थात प्राण की अपेक्षा वो अधिक आपेक्षिक अधिक स्थाई है इसलिए उसको अमृत शब्द से कहा गया तो ये अधिदैविक प्राण शब्द से अर्थात आधिदैविक वायु शब्द से वही सूत्रात्मा को ही कह रहा है अर्थात हमारा ये प्राण ये आप में विलीन हो जाए क्योंकि पूर्व मंत्र में कहा यही हिरण्य गर्भ ही प्राण बुद्धि रूप में सभी में विद्यमान है अभी आगे में कहते हैं कि हम में जो प्राण है वो तो आपका ही अंश है इसलिए हमारा जो प्राण है वो आप में लय हो जाए इस प्रकार की कहते हैं आप अमृत है आप अनिल है हमारा जो वायु है वो आप में लय हो जाए तो प्राण तो जाएगा और बुद्धि को तो पहले कह दिया था कि आपके आप वाला वृत्ति हो कर के रहे ये कह दिया गया था और बाकी रहेगा शरीर इदम शरीरम कहते हैं भस्मांतम ये अंतिम याग है अंत्येष्टिक्रिया कहते हैं शरीरम भस्मांतम ये भी मतलब हवन कर दिया जाएगा अग्नि में आगे कहते हैं ओम ओम अर्थात परमात्मा का वाचक कर स्मरण करते हैं है क्रतो क्रतु का ये संबोधन है क्रतोह कृतु शब्द का अर्थ ये याग भी कर्म भी कहते हैं कृतु का अर्थ संकल्प भी है तो उपास्य देवता जिनका वो सारा जीवन उपासना किया है तो उन्ही का ही संकल्प किया है वही संकल्पात्मक अर्थात उपास्य देवता उसका संकल्पात्मक उपास्य को अभी कृतु शब्द से कह रहा है उनको संबोधन करके हे क्रतु अर्थात आप मेरे जो उपास्य देवता है सत्य ब्रह्म रूप स्मरा अर्थात स्मरण कर स्मरण करिए क्या कहते हैं कृतं स्मरा अर्थात जो सारा जीवन हम किया है उसका अभी ये स्मरण करिए तो जो हम सारे कर्म सारे उपासना जितना भी सारे जीवन भर करते हैं अंतिम समय में इसी के अनुसार ही निर्णय होता है तो इसलिए उपासक भी कहते हैं कि आप अभी वो सबको स्मरण करिए स्मरण करिये, करिये अर्थात तद तो हमको फल दीजिए जो कृतम जो हमारे द्वारा किया गया है कर्म उपासना वो सब स्मरण करिए और दोबारा आदर के लिए पुनः कह देते हैं क्रतोस्मर है क्रतोस्मर कृतम स्मर अगर ज्ञान नहीं हुआ तब तो मार्ग में गमन होगा तो प्राप्ति के लिए ये अर्थात प्रार्थना अंतिम समय में भी आवश्यक है भाष्य में वायु रीति अथ इदानी मम म्य वायु अनिलं अमृतं सर्वात्मक अनिमृत सूत्रात्म वाक्यशेषः अथ अभि अर्थात अंतिम समय हमारा आ गया अभि मरने के लिए जा रहा है वायुः प्राण प्राण का कहते हैं अध्यात्म परिच्छेद अर्थात शरीर में जो परिच्छिन्न है प्राण तो शरीरांत नया एक कहते हैं लक्षण शरीरांत संचारी वायु प्राण तो शरीर में जो प्राण है ये अध्यात्म परिच्छिन्न है तो शरीर परिच्छिन्न है, है इसको हित्वा त्याग करके हित्वा में क्या सूत्र लग गया और कोई सूत्र है धातर ही में धातु क्या है तो हित्वा अर्थात धारण करके जहातेष ट्वी पूरा सूत्र है जहाते यहाँ वह त्यागे धातु है धा धातु नहीं हित्वा हित्वा अर्थात त्यक्त्वा त्याग करके अधिदत्म अधिदतात्मा अधिदैवत अधि रूप को अधिदैवत अर्थात समि व्यापक रूप को व्यष्टि रूप को छोड़ करके समि रूप में सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानं वही सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ अमृत है अपेक्षिक अमृत हिरण्यगर्भ का भी अंतिम हो जाता है अनिलम अच्छा सर्वात्मक उसी के साथ प्रतिप्धता उसको प्राप्त कर ले अर्थात ये परिच्छेद भाव हट जाना समष्टि भाव को प्राप्त करना ये हो गया हिरण्य गर्भ रूप अभी समिभाव भी हट जाना ये हो गया ज्ञान प्रथम तो व्यष्टि भाव हट करके समष्टि भाव होना ही पड़ेगा अब भाव से समष्टि का अतिक्रम कर जाएगा नहीं कर पाएगा तो इसलिए व्यष्टि भावना से समष्टि भाव को आना ही है समष्टि भावना आना मतलब फिर एक जीववाद का अनुभव होगा अर्थात केवल मैं ही हूं जैसे ये शरीर का कल्पना करता हूं मनोबुद्धि का बाकी सब का कल्पना मैं ही करता हूं ये समष्टि भावना तो आना ही है तो आगे फिर आगे ये क्यों हो कल्पना चलता है ये क्यों है तो फिर अर्थात समष्टि भावना से भी अतीत हो जाएगा इसलिए समष्टि भावना तो आना ही पड़ेगा ये रास्ता में ये मिलेगा ये माइल माइल खुंटी कहते हैं क्यों कहते आया था ऐसे ही ईश्वर से पहले हिरण्य गर्भ आएगा आगे फिर वो सृष्टि करेगा आज वापस जाएंगे हिरण्य गर्भ नहीं हो करके कैसे आप ईश्वर बन जाएंगे कैसे ब्रह्म हो जाएगा नहीं होगा इसलिए समष्टि भावना का अनुभव ये आना चाहिए ये समष्टि भावना लाने के लिए हम लोग का वाकई सब इतना कहा जाता है रागद्वे से ऊपर उठना है भेदभाव हटाना है वो सब कहते हैं ये समष्टि भावना लाने आगे कहते हैं लिंगम से इदम ज्ञान कर्म संस्कृत उत, उत्क्रामतु द्रष्टव्यम और जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है कहते हैं ये उत्क्रमण करे उत्क्रमण करे अर्थात आपको प्राप्त करे ज्ञान कर्म संस्कृत ज्ञान अर्थात उपासना कर्म विहित कर्म ये सब करके संस्कृत हो गया संस्कृत हो गया तो अब यह उत्क्रमण करे आपको प्राप्त करेगा अच्छा आगे मार्ग सामर्थ्यात ये क्यों उत्क्रमण करेगा वो क्यों यही लय नहीं हो जाएगा ये ज्ञानी है तो क्यों लय नहीं हो जाएगा कहते मार्ग याचना सामर्थ्यात ज्ञानी और मार्ग की याचना नहीं करेगा वो तो जानता है कि हम वही अर्थात असंग कूटस्थ तत्व हूं अथवादम शरीरम अग्नो हूतम अभी शरीर क्या जाएगा क्या होगा कहते अग्नि में हूतम अर्थात इसको आहूति दे दिया जाएगा भू अग्नि में भस्म हो जाएगा ओम इति ओम ये परमात्मा का वाचक शब्द है प्रतीक अभेदन संबोध्यते तो ओम इति अर्थात तो वही सत्य ब्रह्म का ही ये संबोधन करते हैं यथा उपासनम, औ, यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकवात सत्यात्मकं अग्नियाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते ओम बोल करके अपने उपास्य को कह रहा है यथा यथाउपासन ओम प्रतीकात्मक उपासना करने का समय में ओम प्रतीक ले करके उपासना किया है हिरण्यगर्भ का उपासना क्या है ओम ओमकार प्रतीक सत्यात्मक है सत्य अर्थात परमात्मा का वही प्रथम प्रकट रूप है हिरण्यगर्भ सत्यात्मक है अग्नियाख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते है अग्नि अग्नि अर्थात यहाँ वैश्वानर अग्नि हम कह देते हैं व्यापक तो यहाँ हिरण्यगर्भ को भी अग्नि शब्द से यहाँ कहा गया कठोपनिषद में भी कहा गया इस प्रकार हिरण्यगर्भ गर्भ को अग्निशब्द से ब्रह्म अभेदेन उचित तो ओम कहकर के वही अपना जो उपास्य वही हिरण्यगर्भ अग्नि रूप है उसी को संबोधन करते हैं हे क्रतो क्रतो संकल्पात्मक संकल्पात्मक अर्थात तो जो उपास्य है जिसका संकल्प संकल्प चित्तवृत्ति किया है अभी आपने आपको उसी के साथ अभिन्न मान करके ये कह रहा है स्मरण मम स्मर्तव्यम जो मेरा स्मरण करना चाहिए अभी आप उसको स्मरण करो तो आप उसको स्मरण करो अर्थात तो आप और हमारा बुद्धि ये दोनों अभी एक है इसलिए करा है की मेरी बुद्धि आप अभी करो जो सारा जीवन किया है तस्य कालो तलोयम प्रत्युपस्थि अभी वाला हो गया अंत काले मे स्मु वरम तम तमेंैद सदा तदा भावित अच्छा त्यज देह सरम गुपस्थित अतः स्मर स्मरण करो कालम जो कालम जीवन में अब तक जो किया है उसका स्मरण करो सारा जीवन अगर निष्ठावान होकर के अपना कर्म किया होगा उपासना किया होगा अंतिम समय में वही स्मरण होगा अगर प्रमाद हो जाएगा तो अंतिम समय में वही स्मरण होगा अंतिम समय में वही स्मरण होगा अब तक तो पश्चाताप होगा जो करना चाहिए हमने वो नहीं किया ये होता है तो अग्नेश महते ना जब तक तो ये रक्त गर्म रहता है ना तो ये सब परलोकों का कुछ भान नहीं होता है ये लोग ज्यादा देखता है इसलिए जब फिर शीतिल होता है थोड़ा ठंडा हो जाता है रक्त तब तो फिर लगता है आगे के लिए कुछ करना है तब तो फिर चलो आश्रम में खोजेंगे कहीं तब तो, तब तो कहेंगे अब तो अब सामर्थ्य ही चला गया जिस बुद्धि को रंग परिवर्तन करना था उसका सामर्थ्य घट गया ये कहाँ हो पाएगा तो कभी उनको कहेंगे ठीक है तो सामर्थ्य घट गया कभी ये बात बच्चों को बोलते हैं तो वो लोग कहाँ सुनेंगे तो कहा सुनेंगे आपको तो बोलना है ना अपना उदाहरण देके कहना है हमको आज पछतावा हो रहा है कि यह जीवन गया तो अर्थात आप ऐसा न गाय तो कभी कभी तो कह देंगे उनको जब होगा वो सुनेंगे तो अर्थात हमको कहने का इच्छा नहीं है एतावंतम कालम् भावितम कृतम हे अग्ने पुनः संबोधन करके कहते स्मरण याल्य प्रभृति अनुष्ठित कर्म तमरण बाल्य काल से लेकर के हमने जो कर्म किया है उसका स्मरण करो क्र तो स्मर कृत स्मर इति पुनर्वचन आदरा दो बार यहाँ कहा गया आदर के लिए आदर अर्थात यही कर्तव्य बुद्धि है अर्थात अंत काल में यही बुद्धि होना चाहिए इसलिए आदर इसके लिए कहा गया आज तो यहाँ तक आगे अभी एक दो ती, तीन दिन है ना, तीन दिन आगे अवकाश अवकाश में जितना अर्थात थकान है उसको पार करके फिर हम लोग शुद्ध और उत्साह होकर के पुनः आ जाए अंजन से क्षय दृष्टवा वाल्मिक संग्रह वाल्मिक हाँ बलिकस्य ससंस अबंध्यम दिवस कर्म भी दानाध्ययन कर्म भी अबंध्यम दिवसम कुरियात दिवस को अबंध्य करे बंध्य न कर दे बंध्य बंध्या टाप हो जाने से बंध्या हो जाते हैं अर्थात दिवस व्यर्थ न कर दे फिर कैसा करेंगे दान अध्ययन कर्म ये करें किसी को देख करके कहते हैं कि अंजन से क्षय दृष्ट अंजन भी क्षय हो जाता है धीरे धीरे तो इतना होने पर भी थोड़ा लगाते हैं फिर भी धीरे धीरे नाश हो जाएगा और बल्मिक से संचय बल्बिक ये जो थोड़ा थोड़ा अपना मुंह में लेता है वो मिट्टी ले करके कितना बड़ा बनाता है तो ये सब देख करके सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके करे ओम सन्ो मित्र सं करुण रम कमंद्रो बृहस्पति नमो नमस्ते रवि